नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका मिल रहा है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विशेष रूप से जैसे कि हम लोग बातें करते हैं खास फेस्टिवल का दिन है और भैया भैयादूज का ये पर्व है बहुत ही अच्छा दिन है आप सभी को दर्शक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉ

हित राजी जिनसे हम लोग बातें करेंगे सूरज से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है इनका और इसमें काफी समय हो गया है और मैं इन वाला इमरजेंसी या क्रिटिकल कंडीशन वाली जब बात आती है तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब जो है उसमें हेल्प करते हैं आज हम लोग उन्हीं से ये चर्चा भी करेंगे कि एक्चुअली में आई जो शब्द सुनकर ही थोड़ा सा डर सा लगता हल्का सा में

वो क्यों क्या है उसमें क्या क्या होता है ये सारी बातें क्रिटिकल कंडीशन में आ, किस तरह से डॉक्टर का वर्क होता है और हमें एज ए सहयोगी या कहो हम पेशेंट के रिलेटिव हैं तो हमें क्या करना चाहिए और पेशेंट को किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं इस विषय को अच्छी तरह से आज समझने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर वित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के विषय में जी

और चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दो कलाकार जुड़े हुए हैं गुड्डू बंसल एंड विक्रांत राय जो डॉक्टर साहब के स्वागत में कुछ गीत अपने प्रस्तुति करेंगे तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक स्वागत गीत हो जाए डॉक्टर साहब के लिए फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विक्रांत राय एक छोटा सा गीत पेश करें डॉक्टर साहब के स्वागत में जी सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा जो आया तो आई भी बाहर

गली में आज चांद निकला स्वागत स्वागत <स्वागर> तू जो आया तो

तू जो आया तो आई बहा गली में आ चांद निकला हो जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला गली में आ चाँद निकला तू जो आया तो आई बहा

गली में आ चाद निकला गली में आ चाद आ गली में आ चाद निकला वो जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चाद निकला

kali me a chand nikla ho ye

क्यों विक्रांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब के स्वागत में राजस्थानी मेलोडी और बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच आइए अब सीधे डॉक्टर साहब से मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी को विताग शाहजी से और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग डॉक्टरों से बात करते हैं तो काफ़ी हमारा जो आम, क्या कहते हैं गलत फैमिलियाँ हैं

और डॉक्टरों के प्रति या फिर जो ट्रीटमेंट है उसके प्रति तो वो क्लियर हो जाता है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर की बातें आप जरूर सुनें और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड की जो कन्फ्यूजन्स है वो कंफ्यूजन आपके पास ना रहे और आप डॉक्टर से किस तरह से अपना जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से आप अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप जो है ट्रीटमेंट भी आपका अच्छा होगा और आपको बहुत जल्दी भी रिकवरी मिल सकती है

नहीं तो क्या होता है बिना इंफॉर्मेशन के हम लोग डॉक्टरों के पास किसी ने कहा किसी ने कहा तो बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोग बदली करते हैं उसमें हमारा पैसा टाइम और पेशेंट के जो रिकवरी रेट है वो लेट हो जाता है तो इसीलिए हमें जो है निश्चित तौर पे इस मेडिकल फील्ड के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए तो आइए डॉक्टर वीतराज सि बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप पहले तो अपने बारे में बताइए फिर हम लोग डॉक्टरी पेशे के बारे में आते हैं धन्यवाद रमेश जी

और बहुत बढ़िया सॉन्ग आयात जी ने आ, तो मेरा नाम है डॉक्टर वित्राग शाह मैं सूरत से हूँ और मैं मेरा एमबीबीएस एमडी MB, दोनों सूरत से किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत एमडी के बाद में ट्रेनिंग मैं केएम पुणे से ले रहा था केएम अस्पताल पुणे उसके बाद मैंने सर गंगाराम अस्पताल दैली वहाँ से क्रिटिकल केयर मेडिसिन की आगे की पढ़ाई किया है और अभी मैं आखिरी

तीन साल के ऊपर हो गए में किरण अस्पताल का रहा हूं। और उसके साथ मैंने यूरोपियन डिप्लोमा क्रिटिकल केयर डिग्री भी हासिल किया है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने परिवार में कौन करने आपके और कैसे आपका मेडिकल फील्ड में आना हुआ ये भी थोड़ा सा अगर तो जरूर बताइए हमें परिवार छोटा है मम्मी और माता पिताजी

और मेरी बहन है बहन शादी है तो अभी तो तो और मेरी और दो ग्यारह महीने की छोटी बच्ची है मेरी अच्छा अभी अगले महीने और ये फील्ड में कैसे आना हुआ एक्चुअली आपको बोले तो ट्वेल्थ uh, में मेरा सेंटर में टेंथ रैंक आया था सूरत में

और तब तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं मेडिकल में जाऊंगा मुझे तो बेसिकली से इंजीनियरिंग करना था मेरा मतलब में था पूरा में वही था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा लेकिन फिर रैंक अच्छे थे मार्क्स अच्छे थे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था तो सबको लगा डॉक्टर बनना चाहिए सबको मिलता नहीं है तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें लेना चाहिए बाकी सब फ्रेंड्स का प्रेशर फ्रेंड्स को भी मिल रहा था सबने बोला सब लोग लेंगे

और आ, ऐसे ऐसे सब फ्रेंड्स ने भी लिया मेडिकल में और मैंने भी फिर मेडिकल में ले लिया तो 10 दिन पहले जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे 10 दिन पहले मेरा जो में ट्वेल्थ में रैंक था सेंटर में तब मैंने इंटरव्यू में बोला था मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेने वाला हूँ और 10 दिन बाद मेरा काउंसिलिंग हुआ और मैंने मेडिकल में ले लिया <laughs> तो ए, ऐसी छोटी सी स्टोरी

बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपने बारे में बताने के लिए और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और आइए अब सीधे हम लोग मेडिकल फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप क्रिटिकल केयर करते हैं मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी जो केस आते हैं एक्सीडेंट केस आते हैं

तो इन सभी का आप देखरेख करते हैं आईसीयू खास करके आप आईसीयू को पूरा संभालते हैं एक न्यूट हो आई सी का मतलब एक यूनिट ही पूरा ग्रुप टीम रहता है शायद क्योंकि एक व्यक्ति का तो काम नहीं है तो सबका सहयोग से, से ये सारी चीज़ें होती हैं तो मैं चाहूँगा कि क्रिटिकल केयर क्या होता है और आई ये

क्या है? इसके में थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे दर्शक मित्रों तो परिवार वाले मुश्किल हो जी। आ, आ, सवाल है आपका और काफी कम लोगों को इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है जैसे की कि किडनी के डॉक्टर लोग पैसेंट है हार्ट के डॉक्टर पैसेंट है शुगर के डॉक्टर को पैसेंट है

पेट के डॉक्टर अलग से है आईसीयू भी एक सुपर स्पेशलिटी है इंडिया के लिए आ, वैसे अभी नहीं, नहीं रही है अभी तो इंडिया में भी पुरानी हो गई है लेकिन इंडिया में अभी आखिरी पांच से दस साल में काफी नए डेवलपमेंट हुए क्रिटिकल केयर मेडिसिन यानी कि आईसीयू स्पेशलिस्ट की स्पेशलिटी में तो वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे यूएस यू के वहां पर क्रिटिकल केयर मेडिसिन अलग स्पेशलिटी पहले से ही है और हमारे

इंडिया India में इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने काफी काम किया है ये क्रिटिकल केयर को आगे लाने के लिए आईसीयू की क्वालिटी सुधारने के लिए और आईसीयू के स्किल्ड डॉक्टर बाहर लाने के लिए तो बेसिकली क्रिटिकल केयर मतलब कोई भी सीरियस बीमारियां है बीपी कम हो जाता है बीपी ज्यादा हो जाता है साथ कम हो जाता है साथ तेज हो जाता है बेहोश हो जाते हैं ज्यादा बोलने लगते हैं मिर्गे का दौरा पड़ता है एक्सीडेंट होता है ब्लीडिंग होता है

अलग अलग, अलग, -अलग दिक्कतें होती है अलग अलग ट्यूब वगैरह डालनी पड़ती है लाइन डालनी पड़ती है वेंटिलेटर से रखना पड़ता है बी पी बढ़ाने की दवाई देनी पड़ सकती है कम करने की दवाई देनी पड़ सकती है तो ये सभी चीज आईसीयू के डॉक्टर है तो आईसीयू

मतलब क्रिटिकल केयर के जो डॉक्टर होते हैं उनको इंटेन्सिस्ट बोलते हैं जैसे कार्डियो हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं तो आईसीयू के डॉक्टर को इंटेनिस्ट बोलते हैं तो इंटेंसिविस्ट यानी कि आईसीयू के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वेंटिलेटर चलाने वाले डॉक्टर सीरियस मरीज का ध्यान रखने वाले डॉक्टर तो बाकी स्पेशलिटी और क्रिटिकल केयर में मेन ये फर्क है की जैसे हार्ट के डॉक्टर हार्ट का सब कुछ डिटेल में देखेंगे किडनी के डॉक्टर किडनी का सब कुछ डिटेल में देखेंगे लेकिन आईसीयू के डॉक्टर का काम है

हेड टू टो मतलब सर से लेके पैर तक कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है इमरजेंसी में वो सब कुछ में उनको एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसके बाद डिटेल में भले हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम है हार्ट के डॉक्टर आके देखेंगे किडनी की ज्यादा है वो देखेंगे लेकिन जो मेन क्रिटिकल पीरियड होता है तो सब

आईसीयू के डॉक्टर को ये सब एक्सपर्टीज होती है कि वो इमरजेंसी चीज में कहीं पे भी कोई भी कोई दिक्कत है संभाल सके मिर्गी का दौरा पड़ा तो मिर्गी का दौरा पड़ा तो के डॉक्टर तो मतलब आईसीयू में तुरंत रहेंगे नहीं तो तब क्या करना है कब ऑक्सीजन देना है कब वेंटिलेटर डालना है कब नींद की गोली देनी है जैसे साथ में मिर्गी के दौरे के साथ पेशेंट को शुगर है किडनी की भी तकलीफ है ऑक्सीजन

साथ की तकलीफ है दमे की तकलीफ है तो कौन सी दवाई देनी पड़ेगी जिससे ये सब दिक्कत नहीं होगा, ये सब भी देखना है।, तो है वो ये सब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते तो आईसी डॉक्टर का, का काम है बाकी सभी अंग है बॉडी के लीवर किडनी पेट दिमाग सबका संतुलन बनाए रखना सब कुछ चीज को देख के फिर आगे के ट्रीटमेंट करना अच्छा अच्छा तो ये आईसीयू के बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी

Critical condition पेशी है तो ये जैसे ना हम लोग उसको बहुत सारे चीजें देखनी पड़ती जो आपने अभी बताया है तो critical माना जाता है आपके से, medical term के से. लिए तो क्रिटिकल मतलब बेहोशी होना या फिर हाँ। जैसे कॉमन चले जाना बीपी बहुत ज्यादा हो जाना 200 पे ऊपर ऊपर का बीपी चले जाना या बीपी BP...

अस्सी सत्तर के नीचे चले जाना बहुत कम हो जाना या सांस कम लेना सांस बहुत ज्यादा तेज लेना है ऑक्सीजन की गिरावट होना बेड कम ऑक्सीजन जाना ये सब क्रिटिकल कंडीशन है और अच्छा। ऐसा नहीं है आईसीयू में सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स ही होते हैं जो पेशेंट क्रिटिकल नहीं होते हैं लेकिन क्रिटिकल हो सकते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी उनको आईसीयू में रखा जाता है जैसे अच्छा। कोई बड़ा ऑपरेशन होता, होता है कोई ऑपरेशन होता है पेट का कोई बड़ा ऑपरेशन होता है आंख ऑपरेशन होता है

तो उसमें क्रिटिकल कंडीशन होने की संभावना होती है अड़तालीस से बहत्तर घंटे में तो वैसे पेशेंट स्टेबल तो होते हैं आपको लगता है खा रहे पी रहे बात कर रहे सब अच्छा है फिर भी आयुष में रखा है लेकिन सौमे से बीस पेशेंट में कभी भी धड़कन ऊपर नीचे हो सकती है खून की कमी हो सकती है सास पेट हो सकती है बहुत ज्यादा गुखार आ सकता है इंफेक्शन हो सकता है तो ये सब चूख में इसीलिए रखा जाता है की कभी भी होता है तो उसका निदान करने में चूक ना हो और जल्द से जल्द उसका निदान करके इलाज कर सकते

जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया क्रिटिकल के बारे में आपने दोनों चीज़ें बताएं कि क्रिटिकल सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा वो सीरियस कंडीशन है तभी हम लोग आईसीयू में रखते हैं आईसीयू में उन पेशेंट्स को भी रखते हैं जो संभावना है कुछ होने की माना अंडर ट्रीटमेंट ही उनको रखा जाता है लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है उसके पहले उनका जो है प्रिकॉशन हो सके और जल्दी से उनको ट्रीटमेंट मिल सके इसलिए भी रखते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं

और गुड्डू बंसल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सगी गुन उसके बाद फिर हम लोग बातें है करते हैं कि हेल्दी वेल्दी क्रिटिकल कंडीशन ना हो हमें <laughs> उसके लिए हमें किन किन बातों का प्रिकॉशन लेना है, ध्यान रखना है कैसे हम अपने आप को लाइटली मैनेज कर सकें डाइट या फिर एक्सरसाइज या फिर किन चीजों का क्या क्या बीमारी में कैसे हम लोग ध्यान रखें क्रिटिकल पे ना जाए जी बहुत बहुत

और जो है नमस्कार भैया सबको तो फेरो और मैं मैंने की कोशिश कर रहा हूँ सुनने वाले दर्शक हैं अगर कोई कमी तो प्लीज माफ करना

तू चली तू चली आस में तू प्यार बहुत ये खोला सै अब पावन से ना हो जाए यूं तू मोरे आई तू दिखला तू जाना

बहुत बहुत so बहुत बाद बंसल जी ही ही अच्छा लगा सुंदर गीत आपने पेश आगे बढ़ते हैं हैं और इसके फिर से मैं से मैं डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब जोड़ना एक सवाल आया है लिखते हैं, सर अगर शरीर में में सिर के पीछे हिस्से में गांटे होने होते हो तो क्या करना चाहिए बताइए

तो की बीमारी में हो सकता है पैरों में सूजन हो सकता है चेहरे पे थोड़ा सूजन हो सकता है गर्दन भी थोड़ी थोड़ी सूजन जैसा लगता है तो थायरोड चेक करना चाहिए और बाकी तो कोई डॉक्टर अच्छा। को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए

चलिए हर्षिता जी आप अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो थायराइड का एक चेकिंग होता है उसे कीजिए और उसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लीजिए ठीक हो जाएंगे आप अब आइए डॉक्टर साहब से मैं पूछता क्रिकेट क्रिटिकल कंडीशन हमारे हम आ, क्रिटिकल कंडीशन में हम हाँ जाए <laughs> इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कैसे रहना है जी <laughs> आपका

जी सवाल यही दोहराना चाहूंगा कि क्रिटिकल कंडीशन ना आए हमें इसलिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इस तरह से हमें से हमें पूर्व में डॉक्टर सलाह करना चाहिए बिल्कुल आ, सही सवाल है आपका लेकिन इसका जवाब मैं आपको एक लाइन में एक लाइन में उत्तर नहीं दे सकूंगा ऐसे हाँ। तो सतर्क सतर रहना पड़ेगा आ, जैसे आ,

40-50 साल के ऊपर हो गया तो रूटीनली ब्लड प्रेशर बीपी वगैरह सबको एक बार चेक करा लेना चाहिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कर लेना चाहिए लीवर किडनी का रिपोर्ट भी एक बार चेक कर लेना चाहिए तो कोई भी बीमारी भी आपको पहले स्टेज में शुरुआत के तबक्के में पता चल जाएगा कि आपको बीपी बीपी हुआ है किडनी का सूजन है लीवर में सूजन है तो उसको आप पहले से कंट्रोल कर पाएंगे तो आगे बढ़ने से रोक पाएंगे और कोई भी जिसको अगर कोई भी इंसान

साठ साल के ऊपर उम्र है या साठ साल के अंदर है लेकिन लीवर में किडनी में सूजन है कैंसर है बॉडी के रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो ऐसी कोई भी, भी बीमारी है तो उनको थोड़ी भीड़ वाली जगह कम जाना चाहिए भीड़ वाली जगह कम जाने अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं और वो हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं तो न्यूमोनिया का वैक्सीनेशन वगैरह रखना चाहिए जैसे अभी कोरोना का माहौल चल रहा है वैक्सीन के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है

लेकिन स्वाइन फ्लू की वैक्सीन उपलब्ध है बैक्टेरियल निमोनिया की वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन ये किसी ने लगाई नहीं है काफी कम लोग लगाते हैं तो ये सब बीमारियां जिसकी रसी उपलब्ध है उसकी रसी लगवानी चाहिए जिसको रिस्क है ये सब निमोनिया वगैरह होने का शुगर वाले मरीज बीपी वाले मरीज इन सबको लगाना चाहिए तो दूसरी चीज कुछ कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ अच्छा है फिर भी आगे ना हो उसके लिए हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफ अपनानी चाहिए

स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह लिमिट में रखना चाहिए नहीं करना चाहिए तीखा तला हुआ जंक फूड वगैरह थोड़ा कम रखना चाहिए रोज आधा घंटा ब्रीथ वॉक मतलब फास्ट चलना चाहिए सब बोलते हैं हम सारे पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आधा घंटा चलना है जिसको बीपी और शुगर है तो पेशेंट बोलते हैं मैं तो बहुत काम करती हूँ सुबह से शाम तक काम करते हैं तो चलना हो ही जाता है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे रूटीन चलने में रूटीन काम में और आप आधा घंटा

करेंगे आधा घंटा फास्ट वॉकिंग करेंगे उसमें काफी फर्क पड़ेगा तो आपका रूटीन काम अलग है और अलग से आप आधा घंटा निकाल के चल रहे हैं पांच से दस किलोमीटर चल रहे हैं वो अलग बात है तो हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सरसाइज रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए वैक्सीनेशन वगैरह लगवाना चाहिए अगर ये सब करेंगे तो आप फिट रहेंगे हेल्दी रहेंगे तंदुरुस्त रहेंगे जी जी, जी.

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि थोड़ा सा हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है और थोड़ा सा रेगुलर डॉक्टर के साथ हमारी जो है बातचीत होती रहे तो इस तरह की चीज़ें क्रिटिकल कंडीशन की तरफ हमारा आ, मना हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग पहले से ही थोड़ा सतर्क रहेंगे थोड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आज के समय में सतर्क होना बहुत जरूरी है इसलिए इंडिया का स्लोगन भी है आधा घंटा रोज <laughs> फिटनेस का डोज तो हमें इस तरह से अपने आप भी टाइम देना है ताकि

हम कभी भी क्रिटिकल कंडीशन में ना जाएं क्योंकि क्रिटिकल में फिर डॉक्टर साहब भी पूरी तरह से आपको हेल्प करते रहते हैं लेकिन उन्हें भी पता नहीं ना कि कौन सी चीज़ें क्या हो रही हैं गड़बड़ी फिर उसके अनुसार फिर आपके जो है आ, उन सारी चीज़ों को अवेलेबल करना पड़ता है उनको और

बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इवन डॉक्टर को भी पता नहीं कि इसके बाद ये चीज़ें इनके बॉडी के किसी अंग को हम लोग कौन सा चीज़ कभी कुछ हो सकता है उसमें गड़बड़ी तो उससे फिर वापस चीज़ें बदल जाती हैं ट्रीटमेंट की सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं तो उन्हें फिर कभी शिफ्ट करना पड़ता है कई बार स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उन सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से फिर सभी को जो है एक काम करना पड़ता है

अब आगे बढ़ते हैं फिर मैं कि अम, के लिए हमें किस तरह से एक रूटीन में क्या क्या चीजें हो तो निश्चित तौर पे हम अपना जो है तुछ तुछ भी अच्छा तुछ तुछ रख सकते हैं और हमारा वेल्थ भी अच्छा हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए जैसे इंडिया में काफी तरह लोग बिजनेस पर्सन है या जॉब करते हैं

तो अपना रूटीन फिक्स कई बार नहीं रख पाते रात को लेट घर पर आना होता है सुबह जल्दी जाना होता है दोपहर का टाइम फिक्स नहीं होता है तो खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है खाने की पैटर्न फिक्स नहीं होती है तो आपका कुछ भी है आपको आपका जो शेड्यूल है आप उसमें से बेस्ट जो शेड्यूल एडजस्ट कर सके उस हिसाब से आपके शेड्यूल को फिक्स कर देना चाहिए जैसे कि रात को ज्यादा लेट नहीं खाना है तो नहीं खाना है खाने और सोने के बीच में तीन घंटे का गैप रखना है तो वो रखना है

फिक्स टाइम पे दवाई लेनी है फिक्स टाइम पे खाना खाना है वो सब आपका जो डेली रूटीन है शेड्यूल है उसको फिक्स करना पड़ेगा जैसे शुगर का कोई मरीज है आज सुबह दस बजे नाश्ता किया फिर आठ बजे किया फिर ग्यारह बजे किया दवाई भी है तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है तो आपका रूटीन फिक्स रखना पड़ेगा आप टाइम अपने हिसाब से कुछ भी रखोगे लेकिन ज्यादा उसमें फेरफार नहीं करना और रात को लेट सोना नहीं है पर सोने और खाने के बीच में तीन घंटे का मिनिमम गैप रखना है

सोने और खाने के बीच में तीन घंटे का गैप हमें रखना है <laughs> तो शाम को जल्दी खा लेना पड़ेगा <laughs> विक्रांत जी कुछ पूछना चाहेंगे आप हाँ जी सर हाँ? आ, मेरा एक क्वेश्चन था सर, सर कि जैसे भाग दौड़ भरी जिंदगी में, में जैसे ऑफिस में लोग जाते हैं आते हैं कभी लेट हो जाता है कभी ऐसे हो जाता है और शरीर में कई तत्वों की कमी हो जाती है

जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा कमर दर्द होता है तो सर कैसे हम ऐसे मैनेज करें कि ये जो कमियां हैं वो पूर्ण हो सके क्या हम ऐसा आहार लें कि वो हम उस टाइम पे हम लें तो ये चीजें ना जी दो चीज है एक तो आपने पूछा आहार क्या लेना और दूसरा चीज क्या करना तो आहार में हेल्दी डाइट में आप रोटी सब्जी वगैरह तो आ ही जाएगा लेकिन रेगुलर सलड खाना है फ्रूट खाने हैं वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं

अः रोज एक टाइम सलाद और एक टाइम फ्रूट्स खाने की हैबिट लगानी है तो सब हेल्दी रहने ही वाला है जैसे काफी लोग मैंने देखा है मतलब अम, 25-30 साल की उम्र में भी मल्टीपल विटामिन के सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आप फ्रूट सलाद वगैरह हेल्थी डाइट खाएंगे ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो ये सब इतनी दवाई का ये उम्र में जरूरत नहीं और दूसरी चीज बैक पेन होता है लाइफ जैसे पूरे दिन ऑफिस में बैठना होता है तो बैक पेन होने वाला है

तो उसके लिए आपको फिर फिजियोथेरापी रेगुलर कसरत वगैरह करना पड़ेगा बॉडी को स्ट्रेस करना पड़ेगा बीच में जैसे आठ घंटे का बारह घंटे का ड्यूटी है तो हर दो घंटे में पंद्रह मिनट आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रेसिंग करना पड़ेगा थोड़ा बीच में वॉकिंग कर दिया कीजिए आप कॉन्स्टेंट एक ही जगह पे बैठे रहेंगे एक ही में रहेंगे तो दिक्कत होगा लेकिन दो तीन घंटे में एक बार आप थोड़ा उठ के पांच दस मिनट फ्रेश होके आएंगे थोड़ा स्ट्रेसिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा

तो आ, मतलब सर ये जो सिंपल ये जो खाना है हमारे हरी सब्जियां हैं और जो ये सब घर में बनती हैं सर क्या इससे वो सारी कमियां पूरी हो सकती हैं बिल्कुल हमें अलग से हमें अलग से बाहर से कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी जी नहीं नहीं पचास साठ साल के अंदर की उम्र में कोई बाहर से रेगुलर मेडिसिन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है थैंक यू शाकाहारी लोग खाते हैं उनमें विटामिन बी की कमी उठाई जाती है लेकिन ऐसा नहीं है सभी को बी की भी गोलियां लेने की जरूरत है

लेकिन सिम्टम्स है जैसे कि थकान ज्यादा लगती है थोड़े आते हैं, थोड़ा सांस है, है या की कमी इतनी ज्यादा कि हाथ पैर में जनजनाट वगैरह होती है और बीटवेल की कमी ब्लड रिपोर्ट में पाई जाती है तो उसकी गोली इंजेक्शन वगैरह लेना की आवश्यकता पड़ सकती है और विटामिन डी की, की भी कमी होती है स्नायु में दर्द होता है पैरों की पिंडियों में दर्द होता है तो ये विटामिन बीटवेल और डी एक कॉमन विटामिन है जो आप सौ मतलब लोगों में चेक करेंगे तो उसमें से आपको

सत्तर लोगों में कम मिलेगा लेकिन वो सत्तर में कम मिलेगा उसमें से 20 से 30 होंगे तो उसके लिए सभी को लेने का जरूरत एक, एक सर एक लास्ट क्वेश्चन ये की सर अक्सर पैरों के तल में सर बहुत पसीने आते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है सर ये क्यों ऐसा होता है और

जिससे कि सॉक्स स्मेल करने लगता है तो क्या कारण है इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं तो जनजनहट होना पैरों के तलवों में जलन होना और पैरों के तलवों सुन्न हो जाना ये तीनों चिन्ह अलग अलग बीमारी के लक्षण है जैसे पैरों के तलवों में आपको जलन ज्यादा लगना मतलब नसों पैरों की जो नशे है हथेली और पैरों की उसमें दिक्कत है तो सबसे कॉमन का कारण है उसका विटामिन बी की कमी और शुगर का बढ़ना

ये दो चीजों से पैरों की नसों और हथेली की नसों में होता है, इसके जनजन भी होती है जलन भी होता है और पैरों के तलो सुन हो जाते हैं तो पैरों के तले सुन्न हो जाते हैं वो भी विटामिन की कमी से थायमिन नाम के विटामिन की कमी से ऐसे मल्टीपल जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो सबकी कमी से हो सकता है थारॉयड की बीमारी में भी आपको बॉडी में ठंड ज्यादा लगना गर्मी ज्यादा लगना जैसे कम थाइरोयड है आपका थारॉइड की कमी है तो ठंडी ज्यादा लगेगी थारॉइड की

एक्सेस मात्रा है हार्मोन हॉर्मोन ज्यादा मात्रा में है बॉडी में तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी थारॉइड की बीमारी में भी आपको ये दिक्कत हो सकती है कोई पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन होता है कोई इन्फेक्शन होता है जैसे एस की बीमारी है कोई हैवी मेटल ज्यादा लेते हैं जैसे कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक गोलिया आप ले रहे हैं जिसमे कंटेंट आपको पता नहीं है उसमें लेड प्रॉपर है पाए गए है और आप लंबे टाइम से पांच साल दस साल से ले रहे हैं तो उसकी अधिक मात्रा से भी यह दिक्कत हो सकता है

तो सर ये इन चीजों को कम करने के लिए जैसे कि ये जो हो रहा है ये कम हो और ना हो ऐसा सर इसके लिए कोई वही मैंने बताया वो सब कारण होता है अभी उसमें से कौन सा कारण है वो आप एमडी कोई भी एम डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे वो आपका चेकअप करेंगे आपको दवाई देंगे उससे क्या रिस्पांस आता है वो अटेस्ट करेंगे तभी मालूम पड़ेगा तो मैंने तो आपको जनरल आइडिया दिया है ये सब चीजों की दिखा हो सकता है

जी, लेकिन वो भी डॉक्टर है, तो है, है, है, है जैसे कई बार कोई कारण मिलता नहीं है लेकिन हम यूजली जो विटामिन की और नक्स की गोली देते हैं उससे आराम हो जाता है जी, जी जी बहुत बहुत थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी बात है आपने पूछा अपने

डॉक्टर साहब से आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब एक और बात पूछना अब क्रिटिकल कंडीशन में अगर अगर छोटे बच्चों की तरफ हम लोग तो वो उनका क्रिटिकल कंडीशन कब कब होता है क्या अगर माता पिता को कैसे उनको मिलना है थोड़ा सा बताइए छोटे बच्चे जो छोटे बच्चों के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा क्यूँकी मैं बारह साल की उम्र के

लेकिन फिर भी इन जनरल बच्चे ज्यादा जैसे कुछ भी सर्दी जुकाम हुआ बुखा है बुखार आया है दस्त हो रहा है लेकिन बच्चे खेल रहे हैं बात कर रहे हैं आवाज आ रहा है तो मतलब क्रिटिकल नहीं है अच्छी साइन है लेकिन बच्चे सोते रहते हैं ज्यादा उठते नहीं है ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं और कोई भी अः लक्षण है सर्दी जुकाम है दस्त हो रहे है या पेशाब कम हो रहा है तो ये सब लक्षण है कि अभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए बच्चे खेल रहे है वो सबसे एक अच्छी साइन है

कि बीमारी इतनी ज्यादा नहीं है कोई सीरियस बात नहीं हम्म हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा या टांगों में हाथों में वगैरह फ्रैक्चर फ्रैक्चर तो उस टाइम पे क्या हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो एक सिचुएशन uh, अलग हो जाता है किन किन बातों का हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना है हाँ, जैसे कौन से बात का होता है उस पर डिपेंड करता है

लेकिन इन जनरल पे भी आपको फ्रैक्चर हुआ है तो वो भाग का आपको मूवमेंट नहीं करना है बिना डॉक्टर की एडवाइस से और उस भाग को इमोबिलाईज करना है मतलब उसकी मूवमेंट नहीं करनी है तो तब भी वो जुड़ेगा जो हड्डी जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वो दो हिस्से को जैसे प्लास्टर डॉक्टर क्यों करते हैं क्योंकि उसका मूवमेंट ना हो सके तो आप मूवमेंट नहीं करेंगे डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगे तो वो दोनों भाग आपका अगर आप मूवमेंट करते रहेंगे तो वो गलत जगह से जुड़ेगा या तो फिर जुड़ने में टाइम लगेगा

तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी अगर डॉक्टर की सलाह मानेंगे और जैसे कुछ मोमेंट ऑलरेडी अपने डॉक्टर ने उसको फिक्स कर दिया है प्लास्टर वगैरह लगा लिया है बाद में कुछ कुछ फ्रैक्चर्स जो फ्रैक फ्रैक्चर बोलते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर बोलते हैं तो हड्डी के डॉक्टर वो भी एडवाइस करते हैं कि अभी आप आ, चल सकते हैं लेकिन उसपे वजन नहीं आना चाहिए तो जैसे वो भी बैलेंस करना है अगर आप मूवमेंट करेंगे चलेंगे फिरेंगे नहीं तो आपकी हाथों की पैरों की जो नशे है उसमें खून

जम जाएगा खून जम जाएगा क्लॉट हो जाएगा तो भी दिक्कतें होती है तो वो भी ध्यान रखना है जैसे कोई मरीज को फ्रैक्चर हुआ है महीने का बेड रेस्ट है तो पलंग पे बड़े रह रहा है लेकिन उसके हाथ पैर हथेली हाथ की उंगली पैरों की उंगली वो सबकी मूवमेंट होनी चाहिए जो बाग की आप मूवमेंट कर सकते हैं उसको हिलाते रखना है हर दो घंटे में एक बार उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कर लेना है तो खून क्लॉट नहीं हो जाएगा खून क्लॉट नहीं होगा क्लॉट होगा उसको हम बोलेंगे ट्रॉम्बोसिल मेडिकल लैंग्वेज में

और तो की से भी सकता है। जी, जी जी बहुत सा फ्रैक्चर की बात आती है तो निश्चित तौर पर आपको जो है जितना दिन भी डॉक्टर ने कहा है उसी एंगल में उसी तरह से हाथ को अगर आप मैनेज करते हैं तो निश्चित तौर पर हड्डी जुट जाएगा और नॉर्मल आप पोजिशन पे वापस आ सकते हैं पास्टर खोलने के बाद

लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी बच्चे हैं तो ज्यादा ध्यान देना है बाकी बड़े हैं तो समझदार हैं और वो कर ही लेते होंगे और नहीं करेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है तो इसीलिए क्रिटिकल में न जाएं। आप भी हुआ है उसको एज इट इज समझ के और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वो चीजें जो है बहुत जल्दी रिक जाता है जो है तो आई आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार विक्रांत राय मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत सुनाइए फिर वापस डॉक्टर साहब से बातें करते हैं हम लोग जी

मैं आप लोगों के बीच एक अपना कंपोजिशन मैंने डॉक्टर के लिए लिखा था तो आइए मैं आप लोगों के बीच पेश करता हूं आ, आ, आ, आ, आ,

प्रणाम तुम्हें प्रणाम धरती के ईश्वर तुम्हें प्रणाम कहना है निराशा में भी आशा की लौ जला देते हैं असंभव को भी संभव

ये बना देते हैं निराशा में भी आशा की इक लॉ जला देते हैं असंभव में संभव ये बना देते हैं इनकी सेवा भाव से इनके महान कर्मों से हम इंसान धरती पर

इन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम धरती के ईश्वर तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें

तुझे तुमे तुझे तना तुझे प्रणाम धरती के ईश्वर हो

थैंक यू विक्रांत बहुत ही सुंदर गीत आपने बताया और ये खुद का कंपोजिशन है आपका थैंक यू बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है बहुत बहुत शुक्रिया आप सुना है रिडमोट वन 90.4 पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं डॉक्टर साहब से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को और सर से हम लोग क्रिटिकल केयर कैसे कर रहे हैं बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे सिचुएशन पे हमें जो है आ, इन चीजों से गुजरना भी पड़ता है

और जैसे हार्ट पेशेंट्स होता है इनका बड़ा वो आजकल कॉरिडोर वगैरह कुछ सुना है हमने हार्ट पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताइए और उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कुछ चीजें अलग सा बनाई गई हैं तो उसके बारे में बताइए हार्ट पेशेंट्स के लिए आ, तो जैसे टाइम की बहुत वैल्यू है जैसे हार्ट भी नहीं ब्रेन ब्रेन हार्ट आप दोनों को गिन लीजिए कोई भी बीमारी वैसे गिन लीजिए

तो जितना जल्दी जैसे हार्ट अटैक का मरीज है पैरालिसिस का मरीज है दोनों में एक चीज कॉमन है जैसे हार्ट अटैक के अंदर हार्ट की नस में क्लॉट हो जाता है पैरालिसिस के अंदर ब्रेन की नस में क्लॉट होता है और दूसरी टाइप का पैरालिसिस है उसमें नस पट जाती है हेमरेज हो जाता है तो जो क्लॉट होता है उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हार्ट के अंदर आप जितना जल्दी अस्पताल में पहुंचेंगे आपको चेस्ट पेन होता है और वो हार्ट अटैक उसकी वजह से चेस्ट पेन हुआ है नली के ब्लॉकेज की वजह से चेस्ट पेन हुआ है

तो जितना जल्दी कोन पतला करने का इंजेक्शन या फिर जितना जल्दी उसका स्टैंड वगैरह करने की जरूरत पड़ती है तो वो आप करेंगे उतना अच्छा उसका रिजल्ट आएगा जैसे टाइम जितना लेट जाएगा उतनी देर हार्ट को ब्लड कम जाएगा उतनी देर हार्ट के जो हिस्से को ब्लड कम जाएगा तो वो इसका काम करना कम करेगा तो कुछ हद तक आप कुछ टाइम लिमिट तक जाते हैं जैसे चार घंटा छह घंटा बारह घंटा चौबीस घंटा इसी से जो जो टाइम पे जाते हैं उस हिसाब से रिजल्ट

में असर पड़ता है और 24 घंटे के बाद जाते हैं तो आप 24 घंटे के पहले जाएंगे बाद में जाएंगे उसके बाद कभी भी जाएंगे उससे ट्रीटमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन पहले 24 घंटे में जितना जल्दी जाएंगे उतना फर्क पड़ता है तो हार्ट के हार्ट को बचाने के लिए जैसे हार्ट का नॉर्मल पम्पिंग होता है सिक्सटी तो सिक्सटी का अगर प्लॉट की वजह से हार्ट का एक हिस्सा डेड हो गया फोर्टी हो गया थर्टी हो गया

जितना पंपिंग कम हो जाएगा उतना आगे का कैपेसिटी आदमी का कम होगा क्योंकि हार्ट की पंप कम कैपेसिटी कम होगी तो बॉडी की सप्लाई तो उतनी रहने वाली है डिमांड कम होगी ब्लड की डिमांड उतनी रहने वाली है सप्लाई कम होगी तो फिर थकान ज्यादा होगी सांस खुलेगा पहले चार मंजिल चढ़ पाते थे उसके बाद दो मंजिल चढ़ पाएंगे फिर थक जाएंगे तो ओवरऑल स्टेमिना कम होगा तो जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे जैसे

लोग क्या सोचते लो, हैं कि चलो हल्का सा है दर्द होगा बाद में देखते हैं वाले मरीज को कई बार दर्द ज्यादा होता भी नहीं है तो इग्नोर करते हैं फिर पता चलता है, कई बार हेल्थ में आते है तब हम देखते हार्ट का पम्पिंग थर्टी होता है और पहले कभी पता नहीं चला होता है तो इसीलिए रूटीन चेकअप करना है थोड़ा भी दिक्कत होता है तो इसको इग्नोर नहीं करना है तुरंत चेक करा लेना है इसी करा लेना है और बेन में भी वैसा ही है आप साढ़े चार घंटे के अंदर अगर

के के अंदर के पास इतने जल्दी गंता, एक घंटा दो घंटा तो खून पतला करने का इंजेक्शन कर तो करनी पड़ती है, है खर्चा भी ज्यादा होता है लेकिन उसके बाद बारह से चौबीस घंटे के बाद उसका उसका भी हम कोई ऐसा इलाज नहीं कर सकते सिर्फ दवाई दे सकते हैं कि दूसरी बार वो कम हुआ पहली बार जो डैमेज हो गया है उसको रिवर्स नहीं कर सकते तो ये हार्ट और

ब्रेन के बारे में है, जैसे आपने सिर्फ हार्ट के बारे में पूछा लेकिन मैं ओवरऑल क्रिटिकल का ओवरव्यू देने के लिए जैसे कि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई मरीज को लीवर में किडनी में सूजन है बीपी कम हो जाता है तो भी जितना जल्दी इलाज होगा उतना शांति से कि वो जल्दी रिकवर होगा एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए देते हैं जैसे बैक्टेरिया की वजह से लीवर में इन्फेक्शन है यूरिन में इन्फेक्शन है न्यूमोनिया है फेफ्रो का इन्फेक्शन है

तो जो जो जगह पे जो चीज का इंफेक्शन है उसका एंटीबायोटिक उनको सही टाइम पे मिलेगा तो चांसेस है कि वो जल्दी रिकवर होंगे लेट मिलेगा तो रिकवरी होने के चांस कम होंगे रिकवरी भी होगा तो टाइम लगेगा जैसे आईसीयू में एक दिन में ठीक होके जाने वाले होंगे तो चार दिन लगेंगे मोड़े वाले होंगे तो छह तो दिन लगेंगे और वो भी संभावना कम हो जाए तो किसी भी चीज को जैसे हम बाद में देखेंगे आराम नहीं होगा ऐसा एटीट्यूड रखने से अच्छा है कि हम अभी दिखा देते अच्छा होगा तो कोई बात नहीं रूटीन चेकअप हो जाएगा वैसा रखना चाहिए

जी जी आ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया है और विक्रांत कुछ पूछना चाहते हैं हाँ पूछिए है। सर ये जो ब्रेन हेमरेज की बात आती है तो सर इसके लक्षण क्या है कैसे ये पता लगता है क्योंकि सर हाल ही में अभी हमारे यहाँ एक घटना घटी है हमारी बड़ी माताजी जी थी उनको ब्रेन हैमरेज हो गया दो महीने तीन महीने हो रहे हैं और थोड़ा सा न समझ में आने के कारण डेथ होगी

अस्पताल तक मतलब पहुँचते पहुंचते मतलब थी अस्पताल में एडमिट किया गया था लेकिन 15 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई तो सर यहाँ पर तो हमने जाना कि वो गैस है तो ऐसी क्या लक्षण होते हैं कि जिससे हम इसको पहचान सकते हैं ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है बीपी एकदम से बढ़ जाना तो जैसे बीपी पहले से होगा और चेक नहीं किया हो और एकदम से बीपी दो के ऊपर चला गया हो तो नथ पटने की वजह से भी ब्रेन हेमरेज होता है

दूसरा मुख्य कारण है और जो सिरा और धमनी होती है उसका पहले से ही उसमें कुछ जैसे बलून वगैरह जैसा उसका स्ट्रक्चर हो गया होगा आपकी सिरा और धमनी थोड़ी नाजुक हो गई होगी पहले से फुली हुई होगी तो पहले से फुली हुई होगी तो जैसे दो के बदले एक सौ साठ बी होता है या और कोई दिक्कत होती है तो उसमें ब्रेक होने की वजह से फटने की वजह से खून बाहर बह जाता है और खून ब्रेन में अंदर नक के बाहर अगर बह जाता है

तो बाकी सब छोटी छोटी जो नसें होती है वो सिकुड़ जाती है वो सिकुड़ जाती है तो फिर हेमरेज की वजह से तो दिक्कत नहीं होती लेकिन वो सिकुड़ने की वजह से ब्रेन के हर एक हिस्से में ब्लड कम पहुंचता है और हरेक हिस्से में ब्लड कम पहुंचेगा तो ब्रेन का हरेक हिस्सा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा डेड हो जाएगा और ओवरऑल काम कम करेगा तो ये सब चीजों की वजह से लक्षण क्या होता है तो सर दर्द बहुत ज्यादा होता है चक्कर आ जाते हैं

उल्टी उगता जैसा होने लगता है डबल डबल दिखने लगता है बहकी बैठी बातें करते हैं, बराबर से बात नहीं करते हैं तो ये सब लक्षण है कि ब्रेन में कुछ तो गड़बड़ है तो थोड़ा सा सर दर्द हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा है सहन नहीं किया जा रहा है चक्कर की दवाई आपने लिया बारह घंटे चौबीस घंटे हो गए फिर भी चक्कर में आराम नहीं होता है डबल डबल दिखने लगता है ऐसा कुछ भी होता है तो इग्नोर नहीं करना है तुरंत चेकअप करा लेना है और तीसरा प्रकार का ब्रेन हेमरेज है वो

अब हमको पहले से पता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ होगा जैसे एक्सीडेंट होता है घर में चोट लगती है तो उसकी वजह से ब्रेन होता है वो ब्रेन हेमरेज होता है जो हमारी हड्डी होती है स्कल होता है ये जो हमारा बोन bon होता है सिर का वो बोन bon के बाहर भी हेमरेज होता है बोन bon के अंदर और ब्रेन के बीच में हेमरेज होता है तो जो हमारा बॉन bon है हड्डी है वो तो एक क्लोज स्पेस है तो हड्डी और ब्रेन के बीच में जगह बहुत कम होती है

तो बीच वाली नस अगर पट जाती है तो ब्रेन को बहने का ब्लड को बहने के लिए कुछ जगह भी चाहिए तो जगह कहाँ से करेगा हड्डी तो बाहर निकलेगी नहीं तो वो ब्रेन पे प्रेशर करेगा ब्रेन पे प्रेशर करेगा तो ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो डेड हो जाएगा तो जैसे आपको ये साइड ब्रेन हेमरेज हुआ है लेफ्ट साइड ब्रेन हेमरेज हुआ है तो ये हिस्से पे प्रेशर पड़ रहा है तो आपका राइट वाला हिस्सा मतलब ये वाला हाथ और ये वाला पेड़ आपका पेरालिसिस हो जाएगा

तो ब्रेन में उल्टा होता है आपको लेफ्ट साइड ब्रेन हेमरेज है तो राइट साइड पैरालिसिस होता है राइट साइड साइड ब्रेन है है तो लेफ्ट पैरालिसिस होता है। जी जी, जी। आ, अगर जी ये लक्षण तो हमें पता चलते हैं तो सर कितने घंटे के अंदर हम उसको एडमिट कर तो पता चल गया है या ऐसे कोई लक्षण है तो जितना हो सके उतना जल्दी करना है जैसे क्योंकि ब्रेन हेमरेज हो गया जैसे आपका एक्सीडेंट होता है

एक्सीडेंट होता है तो चमड़ी खिल जाती है तो चमड़ी खिलने के दो या तीन दिन बाद आपको सूजन होता है वहां पे और पांच या छह दिन बाद उसका हीलिंग होता है तो ब्रेन में भी वैसा ही है हेमरेज तो अभी हो गया तो जो होना था हो गया लेकिन उसके बाद जो ब्रेन में सूजन होगा वो सूजन बढ़ेगा जैसे दो या तीन दिन में सूजन बढ़ेगा तो जैसे ये साइड हेमरेज है तो यहाँ पे सूजन हुआ तो ये वाले हिस्से में दो या तीन दिन में कभी भी प्रेशर आ सकता है

तो वो प्रेशर आएगा तो अस्पताल में आप होंगे आईसीयू में होंगे तो पता चलेगा जैसे ये हमारी आईस होती है, कीकी की से चेक करते है बात कैसे कर रहे हैं हाथ पैर हिला तो ये सब हम में चेक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ब्रेन में सूजन बढ़ रहा है उतना ही है कम हो रहा है और अड़तालीस के बहत्तर घंटे के बाद सीटी स्कैन वापस करके भी देखते हैं तो पहले चार दिन बहुत इंपॉर्टेंट है सौमे से अस्सी मरीज को कुछ नहीं होता है लेकिन बीस मरीज को पहले चार दिन में हेमरेज की वजह से

सूजन बढ़ जाता है और सूजन बढ़ता है तो फिर सूजन कम करने का एक ही रास्ता है एक तो ऑपरेशन करना पड़ता है दवाई वगैरह तो पहले दिन से डॉक्टर चालू कर ही देते हैं सूजन कम करने की। लेकिन कुछ हद से ज्यादा सूजन होगा तो मैंने जैसे बोला क्लोज स्पेस है स्पेस में सूजन को जाने की और कहीं पे जगह नहीं है तो ये खोपड़ी जैसे निकाल के डॉक्टर ऑपरेशन में क्या करते है आपको आम लैंग्वेज में नॉर्मल समय में बताऊंगा तो ये खोपड़ी निकाल देते है जब तक

सूजन कम नहीं हो जाता उसके बाद हफ्ते बाद दस दिन बाद किसी मरीज को पंद्रह दिन एक महीना भी लगता है सूजन नॉर्मल हो जाता है फिर उसको वापस से लगा देते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई ऑपरेशन हुआ था तो ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है ब्रेन का कोई ऑपरेशन हुआ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस और बड़ा ऑपरेशन है बहुत आ, सिंपल सा ऑपरेशन है बहुत जल्दी से हो जाता है लेकिन उससे आदमी का पूरा लाइफ चेंज होता था लाइफ बच जाता है अगर उसमें आपने देरी कर दिया तो क्या होगा अगर शायद देरी कर दिया तो जान तो बच जाएगी लेकिन पूरी जिंदगी आप

पलंग रह जाएंगे हाथ पैर का पैरालिसिस रह जाएगा तो जल्दी पता चल जल जाता है तो प्रेशर कम होने की वजह से ब्रेन का हिस्सा डेड होने से आप बचा सकते हैं और जिंदगी भर का आपको जो पैरालिसिस होना या कोई रह जाना बोलने का पैरालिसिस होना हाथ पैर का पैरालिसिस होना ये सब नहीं रहेगा तो कोई भी चीजों में ट्रीटमेंट कराना है तो जल्दी कराना है लेट कराएंगे तो फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा आपको नुकसान ज्यादा होगा

ऐसा सर ऐसा कहा जाता है कि जिसको ब्रेन हैमरेज होता है सर मुश्किल होता है उसका बचना और ये ऑपरेशन सर बड़े होते हैं सर क्या ये ये बात सच है या ये मिथ्या है सर देखिए बात सच भी है और मिथ भी है तो सौ में से जैसे आप साठ या सत्तर पेशेंट गिनेंगे वो माइनर हेमरेज होगा वो तो ऐसे चार दिन में चलते फिरते भी घर चले जाएंगे बाकी के जो तीस, तीस से चालीस पेशेंट है उसमें से

मतलब तीस से चालीस पेशेंट है उसमें से भी 25 चंट राइट टाइम पे ट्रीटमेंट उनको मिल गया तो भले टाइम लगेगा 10 दिन 15 दिन अच्छे हो के घर चले जाएंगे तो बाकी के जो 10-15 पेशेंट बच गए हैं तो बाकी के 10-15 पेशेंट जो बचे हैं वो भी अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिलता है ऑपरेशन वगैरह होता है सब ठीक होता है तो वो भी भले पंद्रह दिन लगते है एक महीना लगता है किसी किसी मरीज जो लेट आते हैं ज्यादा ब्रेन हेमरेज काफी ज्यादा हिस्से में होता है

तो उनको दो दो महीना भी अस्पताल में रखना पड़ता है लेकिन हमारे काफी ऐसे पेशेंट हैं जो हमने डिस्चार्ज किए हैं तब भी चलते फिरते फिर होते हैं। हो, इसके बाद हमारे पास चलते फिरते वो तीन महीने बाद ओपीडी में आते हैं नॉर्मल बात करते हैं खाना खाते हैं, रिश्तेदार बोलते है सर अब तो ये सब कुछ बात करता है काम भी करने लगा है तो ये मिस है कि ब्रेन हेमरेज होना मतलब डेड हो गए कुछ होगा नहीं

वो ब्रेन मरेज कितने एरिया में है कितना जल्दी ट्रीटमेंट मिला है ऑपरेशन करना था तो कितना जल्दी ऑपरेशन किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी जी जैसे सर अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं सर जो हमारी माता जी थी उनको सर क्या हुआ था कि वो अचानक शौचालय गई थी और वापस आई तो उनको वो चक्कर के कारण वो गिर गई तो फिर वो दो मिनट बैठी और उनके सिर में अचानक इतनी तेज से दर्द होने लगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए

तो हमने सोचा कि ऐसे सिंपल ही दर्द है तो हमने उनका सिर दब, मतलब दबाया और उनको ले जाके उनको सुलाया। तो बस इतना तेज वो बोल रही थी कि सिर इतना तेज फट रहा है और उसके बाद उनको दो उल्टियां आई उल्टी आने के बाद वो पूरा ऐसा पूरा बोले तो सर बेहोश हो गई उनको कोई होश नहीं उनका हाथ मैंने ऐसे उठाया तो हाथ गिर गए नीचे चिकित्सक रहते हैं

बगल में ही तो उनको मैंने बुलाया तो उन्होंने क्या किया उनके आंख के साइड ऐसे खूब प्रेस किया तेरी से तो उन्होंने बोला कि इनको ब्रेन हैमरेज हो गया है इनको तत्काल लेके जाइए तो हमने एक अस्पताल में लेके एक अस्पताल में लेके गए तो वहां के डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया बोला कि ये ठीक नहीं हो सकती फिर मैंने एक हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक वेदांता हॉस्पिटल है तो वहां पर हम उन्हें लेके गए और उन्हें भर्ती कराया

तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं सही हो जाएंगे तो सर उनका ऑपरेशन हुआ तो बताया कि उनका पूरा सिर में एक साइड पूरा ब्लड जम गया था तो ऑपरेशन के बाद उनके उनकी आवाज तो नहीं आ रही थी सारी चीजें मशीन के जरिए हो रहा था खाना पीना उनके पैर बस ऐसे ऐसे यू यू ही रहे थे तो सर दस दिन पंद्रह दिन तक तो, तो सर हालत ठीक थी सब कुछ सही था अचानक एक दिन ऐसा है कि सर

पूरा जो होता है ना वो ब्लड प्रेशर और वो सारा चीज बैठ गया हार्ट बीट सब बैठ गई और उल्टी सांस आने लगी और उनकी डेथ हो गई तो फिर ऐसा पूछा गया तो लोगों ने बताया कि इसमें बहुत कम ही चांस होते हैं लोगों का बचना जो लोग बच जाते हैं वो भी दो महीने के बाद अगर उनको तेज से आवाज या कुछ हो तो उनकी ऐसे ही डेथ हो जाती है सुन के एकदम बच्चों की तरह देख करनी पड़ती है जी

नहीं, मैंने जैसे आपको बताया ब्रेन हेमरेज कितना ज्यादा है कौन से हिस्से में है और कितना जल्दी आप जाते है उस पर डिपेंड करता है और उम्र क्या है वो भी बहुत मैटर करता है जैसे 70-80 साल की उम्र में अः लेफ्ट साइड के ब्रेन में बड़े ब्रेन जो होता है हमारा छोटा दिमाग या बड़ा दिमाग वो बहुत ज्यादा हिस्सा डैमेज हुआ है बहुत ज्यादा हिस्सा डैमेज होने की वजह से सुजन से दूसरे ऑपोजिट साइड पे भी प्रेशर पड़ गया है

तो फिर कुछ हिस्सा जो ब्रेन का डेड हो गया है तो फिर ऐसा है कि रिकवरी जैसे लाइफ तो बच जाएगी लेकिन पलंग पे रहेंगे तो उसके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे पलंग पे रह रहे के बैड तोर हो जाना चमड़ी पीछे की छिल जाना यूरिन इंफेक्शन होना निमोनिया होना नाक में से नली लगा के खा खिलाना पड़ता है तो साइनस का इंफेक्शन होना ये सब दिक्कतें होती है लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब दिक्कतें होती है कब होती है जब ऑलरेडी ज्यादा होता है लेट हो जाता है

तो ये सोच के हम सभी का सौमें से 20 पेशेंट को ऐसा होता है तो अस्सी तो ठीक हो जाता है तो वो सोच के हम ऐसा नहीं करेंगे ना कि ये तो ठीक नहीं होने वाला इलाज ना कराए तो अस्सी पेशेंट तो अगर राइट टाइम पे ठीक होता है तो जैसे आपको सर दर्द उल्टी और एकदम से बेहोश हो गए ये तीन चीज बताई मतलब ये सब ब्रेन हेमरेज के लक्षण है लेकिन हम मान लेते हैं कि सिर्फ सर दर्द और उल्टी हुआ था तो सौमें से अस्सी चांस है शायद के ये नॉर्मल होगा लेकिन बीस चांस है ये कोई और दिक्कत की वजह से होगा

लेकिन वो आप चेकअप कराएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि और कोई दिक्कत नहीं तो है तो इसीलिए चेकअप कराना इसीलिए जरूरी है अस्सी बार आप चेकअप कराने जाएंगे डॉक्टर बोलेंगे कुछ नहीं है नॉर्मल है आराम नहीं होता है तो कल आइए आइएगा लेकिन बीस बार, बार डॉक्टर ने चेकअप किया और उनको लगा बीस पेशेंट में नहीं इसमें चेक करना है तो वो बीस पेशेंट की तो जिंदगी बच जाती तो जैसे आप वो अस्सी पेशेंट की बात सुनेंगे आप वो बोलेंगे हम गए थे कुछ नहीं था ऐसे ही गए डॉक्टर को दिखाने कोई जरूरत नहीं था उन्होंने तो दवाई दिया अच्छा है लेकिन

अब बाकी 20 पेशेंट के नजरिए से देखेंगे उनकी तो पूरी जिंदगी बदल जाती है तो हम उस बेसिस पे आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आने की जरूरत नहीं है सर दर्द कराइए क्योंकि वो घर पे आप आपके रिश्तेदार एक्सपर्ट नहीं है कि ये सही में ब्रेन हेमरेज की दिक्कत है या और कोई से दिक्कत है तो राइट टाइम पे राइट एक्सपर्ट की सलाह लेना इसलिए जरूरी है विक्रांत सिंह आपको पूरे जवाब मिल गए होंगे जो भी आपके सवाल थे

तो चलिए वक्त हो गया है बहुत अच्छी तरह से आपने बातचीत की और बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया डॉक्टर साहब क्रिटिकल कंडीशंस में क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन से बीमारियां हैं जहां पर हम सभी को क्रिटिकल कंडीशन की जरूरत पड़ती है इसके बारे में आपने बताया और जाते जाते मैं कहूंगा एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें <laughs> आ, बस तो मैं सबको बताऊंगा सब, सब स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे

और हम तो वही चाहेंगे कि कोई क्रिटिकल कंडीशन में आए नहीं तो हमें किसी को आईसीयू में दाखिल करने की जरूरत ना पड़े लेकिन कभी भी आपको आईसीयू में दाखिल होने की जरूरत पड़ती है तो हमेशा याद रखें आईसीयू के आईसीयू के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग रोते हैं आईसीयू में दाखिल होते हैं तो देखिए आपके आईसीयू के डॉक्टर कौन जो आईसीयू के देख कर रहे हैं उनसे बात कीजिए और उनकी सलाह लीजिए अगर क्रिटिकल पेशेंट है छोटे अस्पताल में है कोई छोटी जगह है वहाँ पे आईसीयू के एक्सपर्ट नहीं है

तो आप आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के आईसीयू के एक्सपर्ट डॉक्टर वो शहर में वो गांव में अगर है तो उनके बिल्कुल सलाह लीजिए क्योंकि काफी फर्क पड़ेगा आप आईसीयू के डॉक्टर की सलाह लेंगे और नॉर्मली ऐसे ही कहीं पे भी इलाज कराएंगे हेल्दी रहिए हेल्दी डाइट लीजिए एक्सरसाइज कीजिए और स्वस्थ रहिए

बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर आपने क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताया और आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं एंड गुड्डू जी एंड विक्रांत जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इस तरह से

नई कुछ जानकारी लेकर आपके साथ रहेंगे तब तक आप बनेंगे सलाम नमस्ते सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें। आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाएं। इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाएं। छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाएं।

बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें